आज इस मंगल में वेला में मॉरिशस यात्रा के पवित्र क्रम में आज भक्त श्री रोगिंद जी अभिलख उनके परिवार के सभी प्रेमीजन इस घर में आज सदगुरु की बाणी वचन का जो यह मंगलमय उत्सव का आयोजन हुआ है मॉरिशस के सभी महान साहेब यहाँ पर आ रहे हैं भारत से हमारे सात आए महान साहेब विराजमान हैं आप सब भक्त जन सदगुरु के चरणों में अनन्न्य निष्ठा रखने वाले शादी बहने परिवार के सभी सदस्य दूर से आए सत्संग प्रेमी भक्त माताएं बहनों आज ये ये अवसर आपको कई दिनों से ये मिल रहा है गुरुजनों महापुरुषों का सानिध्य के साथ साथ उनकी जो बताए उपदेश सदगुरु के वचन जो सुनने को आपको मिल रहा है और जो प्रेम और भाव श्रद्धा रख कर आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आते हैं दर्शन लाभ लेते हैं वह भी एक पवित्र संस्कार है क्योंकि पवित्र संस्कार के बिना हमें सत्संग की जगह पर ये मन पहुंचने नहीं देता मन तो बहुत बिघना पैदा कर देता है सभी योग बन जाता है और योग बनने के बाद भी कभी कभी हम नहीं पहुंच पाते तो ये तो सदगुरु की कृपा है कि हमारे मन में सही समय सही भाव जगता है प्रेम जलता है अब हम वहां पहुंच जाते शब्द का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि किस वक्त किस समय कौन सा शब्द हमारे जीवन की धारा को बदल दे यह हम कह नहीं सकते इसलिए कहते हैं कि उस धारा में रहना चाहिए जिस धारा से हमारे जीवन के मार्ग बदलता है गुरुजनों की कृपा हम बार बार आपको एक चीज स्मरण दिलाते हैं कबीर साहिद के मार्ग की जो धारा है वो बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ती ये धारा बिन, बिना गुरु के आगे बढ़ती है? नहीं गुरु के साथ ये धारा आगे बढ़ती मन मनमोखता से ये धारा नहीं बढ़ती ये धारा बढ़ती है गुरु गुरुमोखता से इसीलिए गुरुमुखी जो हंस है उसको ये मार्ग और मुकाम मिलता है क्यों इसलिए कि जो शब्द उपदेश और शब्द गुरु ने अपने हंस को दिया शिष्य को दिया वो धारा तुम तुम तक कहाँ से आएगी तुम तक आने के लिए वो धारा वो धारा की गति चाहिए ना तो वो धारा तो उन्हीं हंसों से आती है उन्हीं गुरुजनों से आती है जिनका जिन पर उन सदगुरुओं की कृपा होती वहीं से वो धारा आती तो वह धारा जब तक आपके जीवन में नहीं आती है तब तक उसके महत्व तो भी नहीं समझ में आते और वो धारा किस मुकाम पर ले जाएगी इसका इस जीव को और इस जीवन को महत्व स्थापित नहीं होता इसलिए उस धारा से आती इसलिए गुरुपद की धारा गुरुपद की धारा ऐसे ही नहीं है बहुत जो हंस है, उसको ये प्राप्त होता है, सौभाग्यशाली जो भक्त जिज्ञासु है उसके जीवन में आता है कभी कभी आदमी एक दूसरे को देखते कर आ तो जाता है लेकिन आने के बाद भी वो खाली रह जाता है तो जाता है लेकिन आने के बाद भी वो खाली रह जाता है इसी चीज को हमेशा आपको संभालना है हम गुरु के दरबार में आए गुरु के शरण में आए तो हम खाली ना रहे गुरु के दरबार में हम आए हैं तो गुरु भूमिका गुरु की धारा से हम तृप्त हो तो क्या गुरु की धारा है क्या वो देश है क्या क्या साधन है और उसी के जीवन में इस भक्ति का फल भी फलीभूत होता है तो ये सदगुरु कबीर साहब का जो मार्ग इतने दिनों से देश दुनिया के कोने में गई है वो उस गुरुजनों की धारा से गई है और वही धारा वही साधन वही सुमरन वही उपासना आज जो आपके मौर्य की भूमि में है वो वही धारा है और उसी धारा को ही संतों गुरुजनों ने आपके लिए कितना तप किया कितना साधन किया कितना दिप्य दृष्टि पैदा की और उस दिप्टि और साधन से आपको वो धारा बचा कर रखी उसी धारा का अनुभव से आप जुड़ते हैं तब एक बंद की धारा आपके जीवन में प्रवाहित होती नहीं तो जयी खोजत कल्प हो गए घटी मान समूर साहेब कहते बाड़ी गर्भ तासे पर गर, दूर जिसको अनुभव करने के लिए जन्मो बीत गया साहेब कहते जयी खोजत कल्प हो गए जन्मों बीत गया वो धारा नहीं आ पाती तो घट ही मान लो वो घट में है भी तो वो घट के परिचय देने वाले गुरु के बिना उसका परिचय होता नहीं घट ही मा सुनूर और बाढ़ी गर्भ गुमानते तासे पर गर्भ गुमान से उससे दूर हो गए मैं दो, दो साल पहले गया जैसे आपकी भूमि में जिस समय की आई ठीक उसी समय गई तो वहां कम से कम एक साल का व्यक्ति था मतलब मैं जब था तो उसको तीन महीना बाकी था 100 साल पूरा होने उससे मैंने पूछा कि आप ये हमें बताएं कि उस विकट परिस्थिति में जब आपके पिताजी यहाँ आए तो ये साहेब का ज्ञान साहेब की भक्ति साहेब की पूजा साहेब की साधना ये यहाँ किस प्रकार लोगों तक आई एक ऐसे आई तो उन्होंने मुझे बताया उस समय हमारे पिताजी के काल में क्योंकि उसके पिताजी उस देश से आए हमारे पिताजी के काल में उस समय एक संत आए थे उनका नाम था रघुवर दास रघुवर दास जी एक गांव से वहाँ भी छोटी छोटी जो जगह थी दस बीस किलोमीटर पचास किलोमीटर में तो सात दिन पांच दिन किसी किसी जगह पर रो जाते और रात में सबको भजन सुनाया करते साहब के शब्द सुनाया करते शब्द सुनाया करते थे सत्संग होता था तो जैसे आप सब बैठे ना ऐसे सत्संग सुनने के लिए लोग आते तो उन्होंने कहा कि मेरे से जो बड़ा भाई था वो भी रघुवर दास जी का सत्संग सुना करता था सत्संग सुनते सुनते एक दिन मेरे भाई ने साहब से कहा कि साहब मुझे भी आप गुरु का दिया हुआ नाम दान दे दो मुझे शब्द सुना दो तो रघुवर दास जी ने कहा उन्हें कि बेटा अभी तुम उस नाम को संभाल नहीं सकते मेरे भाई को रघुवर दास जी ने कहा मैं नाम दान कंटी तो मैं दूंगा लेकिन तुम उसको अभी संभाल सकते नहीं ये उसने कहा कि मेरे भाई को उसने ये कहा लेकिन मेरे भाई भी साहेब की सत्संग को छोड़ा नहीं उसके पीछे रहा ही हो, लगा रहा डेढ़ साल बाद जब प्रघुव दास जी साहब ने देख लिया कि ये बच्चा वचन को संभाल सकता है उस शब्द को संभाल सकता है तो उसको नामदान और उसके गले में उस साहेब ने कंठी मान तो जब गुरु के शरण में आता है शिष्य तो सब कुछ देना पड़ता है एक ही तो शर्त है गुरु के शरण में आने का एक ही शर्त है वो क्या शर्त है वो एक शर्त है पहले दाता शिष भया जिन तनम अर्पाशीष और पाछे दाता गुरु भया जिन नाम दियो ब एक ही शर्त है गुरु के पास आने का एक शर्त है पहले ये दाता शिष्य भैया पहले शिष्य को ही देना पड़ता है अब शिष्य के पास क्या है जो दे सकता है एक गुरु को, गुरु के पास जाए, तो शिष्य तो क्या दे सकता है यही इस कबीर पंथ के मार्ग का यही सबसे बड़ा भेद है इस भेद को जाने बिना आप कबीर पंथ में प्रवेश नहीं कर पाते यही दीवार है और इस दीवार को आपने पार कर लिया तब तो सब कुछ पार हो गया फिर कुछ भी पार करने को बाकी नहीं रहता है तो पहले शिष्य को देना पड़ता है डेढ़ साल बाद उस रघोरदास जी साहब ने उस शिष्य को नाम डाल तो उस शिष्य ने संकल्प किया कि गुरुदेव मैं आजीवन आपके वचन को निभाऊंगा यही तो शिष्य को देना पड़ता है यही शिष्य को देना पड़ता है धन तो तुम नहीं दोगे दूसरा भी दे देगा धन तुम नहीं दोगे तो हम दूसरे से भी मांग लेंगे वो तो चल जाएगा दूसरा नहीं देगा तीसरे का द्वार खुला है तीसरे से मांग ले रोटी भी तुम नहीं दोगे दूसरे द्वार में मांग लेंगे तीसरे द्वार में चौथे द्वार में मांग लेंगे लेकिन ये कहां मांगो? ये आप कहा मांगोगे ये तो नहीं मिलने वाला है दूसरे द्वार तीसरे द्वार चौथे द्वार में तो इसलिए शिष्य को पहले दाता साहेब ने कहा पहले ही दाता शिष्य जिन तन मन अर्पाशीष सदगुरु के चरणों में जिन्होंने तन मन को समर्पित कर दिया पाछ दाता गुरु भया पाछे सर्वस्व देने वाला जो गुरु है वो पाछे देता है और पाछे देता है तो वो कोई आधा अधूरा नहीं देता वो सर्वस्व देता पाछे दाता गुरु गया सदगुरु का वो नाम का मार्ग और बख्शीस दिया आशीर्वाद दिया कह शिष्य इस नाम के धन को तुम बचा कर रखना ये मेरा आशीर्वाद तो उसने बताया मेरा मेरा जो बड़ा भाई था उसने रघुवर से नाम नाम दान गले में गुरुदेव ने कंठित पंथ का नियम पहले कोई भी गुरुमुखी होगा तो ये विधान से उसको गुजरना पड़ता तो उसने गुरु से वचन लिया कि साहेब मैं आपके वचन को निभाऊंगी उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी भाई की अब लगन की तैयारी हो गई शादी होने पिताजी ने उसकी शादी कर दी तो शादी की तो वो सनातन घर से बहू आई उसके घर बहू आई शादी हो गई बड़े भाई की शादी हुई तो बड़े भाई ने उसको कहा कि देखो मैं तो गुरुमुखी हूं और मैंने गुरु को तो वचन दिया है उस वचन के अनुकूल तुम मेरा साथ निभा सकती हो तो तो ये निभेगी तब तो, तो ये रिश्ता निभेगा लेकिन वो तो सनातन घर से आई थी पूजा पाठ तो सब करती जैसे तैतीस करोड़ देवी देवता को पूजा करते हो ना वो सब करती थी लेकिन उसका खान पान भी अशुद्ध था तो उसने कहा कि साहब मेरे बड़े भाई ने ये कहा कि मैंने गुरु को वचन दिया है उस वचन के अनुकूल तुम तो मेरा साथ निभा सकते हो तो तुम तो ये निभेगा नहीं तो मेरा मार्ग अलग है और तुम्हारा मार्ग अलग है उसने कहा कि पत्नी को छोड़ दिया साहेब लेकिन गुरु के वचन को नहीं छोड़ा उसको ऐसे मार्ग पर चला जाता है ऐसे मार्ग पर चला जाता है तब तो ये भक्ति कहीं तुमको अनुभव होती है कि ये गुरु के दीवी भक्ति में कोई ताकत है कि नहीं, नहीं तो ये भक्ति अनुभव नहीं होती तो ये इसलिए अभी आपने भजन सुना सदगुरु आए बिंजारा बिंजारा के शुरू कहते हैं व्यापारी बिंजारा कहते हैं व्यापारी व्यापार लेकर आया है संसार का व्यापार लेकर आया है संसार का विधान लेकर आया है कौन सा व्यापार एक व्यापारी से एक खरीददार सब कुछ देख लेता है कि मेरे घर में कौन सी चीज की जरूरत है जो व्यापारी के पास है तो वो खरीद लेता है खरीद लेता व्यापारी के पास है और मेरे घर की जरूरत है मेरे घर में इसकी जरूरत है तो वो खरीद लेगा व्यापारी के पास है लेकिन उसके घर में जरूरत नहीं है तो वो नहीं खरीदता ठीक है व्यापारी के पास होना भी चाहिए और उसके घर की जरूरत भी होनी चाहिए तभी सौदा होगा नहीं तो सौदा नहीं होगा साहेब कहते आज मेरे सदगुरु आए बिन ज्यादा आज मेरे द्वार पर तो सदगुरु आए लेकिन वो सदगुरु क्या लाए हैं ज्ञान गुणों का वारद लाया हीरा लाया पारा आज मेरे सदगुरु आए बिन ज्यादा एक खरीदार एक शिष्य है जो सौदा करता है और आज वो ऐसा सौदा करेगा जो उसको काम आएगा उसको जीवन में काम आएगा वो आज ऐसा सौदा करेगा ऐसा सौदा को देखकर शिष्य जो है सदगुरु से वो सौदा करता है ये पूरी पूरी भूमिका चलती है कबीर तंथ के मार्ग की भूमिका सरल नहीं सरल नहीं है इसलिए कि हम हमारा संकल्प उतना मजबूत नहीं हमारा संकल्प उतना मजबूत नहीं हमारा संकल्प बाजार का संकल्प है बाजार के संकल्प से गुरु के मार्ग पर नहीं चला जा गुरु के मार्ग पर चलने के लिए तो शिष्य का संकल्प चाहिए गुरु के मार्ग पर चलने के किसका संकल्प चाहिए शिष्य का संकल्प चाहिए शिष्य का संकल्प चाहिए <गरीग> <गरीग> और उसी को लगता है कि आज मैंने कोई गुरु से सौदा किया आज मेरे सदगुरु से मैंने जो लिया है जो पाया है ये मेरे जीवन को काम जीवन में काम आए। ऐसा ही संबंध जुड़ता है आगे बढ़ती है और उसी धारा से एक कबीर साहेब की मार्ग की भक्ति आगे बढ़ती है तन से मन से वचन से और कर्म से तन मन वचन और कर्म ये तीनों धारा तन मन वचन कर्म धारा से वह शिष्य आगे बढ़ता है फिर जिस मुकाम को सदगुरु ने बताया है ये शरीर तो इस संसार में रह जाएगा लेकिन वह जीव उस मुकाम पर जाएगा क्योंकि सदगुरु की डोर उसने एक शिष्य ने सदगुरु की डोर किसी ने पकड़ी कि यह जीव जो जन्म जन्म से संसार में आता है इस जीव को मुकाब मिले सदगुरु के मार्ग से मुकाब इसलिए यह शिष्य जो है इस मार्ग को अपनाया धारण किया ये भक्ति साहिब के मार्ग की भक्ति थी मुझे लगता है मैं अनुभव करता हूँ लेता फटक पछोड़ फटक कर पछोड़ कर लेने की जरूरत है इसलिए कहा जाता है जल्दी से गुरु भी नहीं बनाना है जल्दी से गुरु नहीं बनाना है लेकिन यदि गुरु बना लिए तो पीछे हटना भी नहीं गुरु तुमने बना लिया तो पीछे हटना नहीं क्योंकि ये जीवन फिर दांव पर लग गया ये जीवन दांव पर लग गया है दांव पर जो जीवन लगता है वो उस पार ही जाता है इस पार नहीं रहता जीवन जब दांव पर लगता है तो उस पार जाएगा वो सतगुरु चरणों में मस्तक धरना सतगुरु चरणों में मस्तक धरे न सत्य नाम कहू हमने आज के चरणों में मस्तक रखा और मस्तक इसलिए नहीं रखा कि मस्तक है, रखती है। मस्तक इसलिए रखा है कि आज इस मार्ग से ये मेरे जीवन पार होगा हमने में इसलिए इस विधान से हमारे जीवन की नया आगे और इस गहराई को जानने के लिए ही हम गुरु के पास बैठते हैं उनसे पहले पूरा जानना चाहिए कबीर साहेब का मार्ग क्या है उसको जानो तब उसमें हाथ रखो कहते ना बिच्छी बिच्छी का काटने का मंत्र नहीं जानता है और सांप के बिल में हाथ डाल देता है, है? सर्प के बिल में जब हाथ डालोगे तो सर्प तो ज्यादा जहरीला है ना पीछे से तो ये कहते हैं पहले उस मार्ग को जानो गुरु से बार बार पूछो तुम्हें लग सकता है कि इस मार्ग से मेरा उद्धार है तो फिर पूरा आओ आधा नहीं आना साधु ऐसा चाहिए पक्का हो के खेल कच्चा सरसों पेर के खरी सरसों जानते हैं यहाँ लगाते हैं सरसों हैं सरसों लगाते हैं, हैं। सरसों का बीज यदि फली में बीज आ गया लेकिन यदि वो पका नहीं है और उसको किसान यदि काट देगा तो उसके खली भी नहीं बनेगी और तेल भी नहीं बनेगा उसकी खली भी नहीं बनेगी और तेल भी नहीं बनेगा क्योंकि वो कच्चा है वो कच्चा है तो साहेब कहते हैं साधन है साधन तुम जिस मार्ग पर खेल रहे हो पक्का होकर खेलो और पक्का जो सरसों का दाना होता है उसकी खली भी बनती है और तेल भी बनता है उसकी खली भी बन जाती है और तेल भी बन जाता है और, जाता है। और यदि वो कच्चा है तो ना उसकी खली बनती है और ना तो भक्ति भी, भी ऐसी है ने ने कहा की वो दी लाकड़ी तुम्हारे आसपास का उदाहरण दिया भक्ति से कैसे जोड़ा है उसको किस तारतंब से जोड़ा है उसको देखना विरह की वो दी लाकड़ी होच्चे और गुंगवाए दुख से तब ही बाब जब सकलो जर जाए साहब ने ये फिर उदाहरण तुम्हारे घर का ही दे दी कहते हैं विरह की वो दी करी भक्ति है लेकिन भक्ति कच्ची है भक्ति अभी पकी नहीं है भक्ति अभी पकी नहीं है तो साहेब कहते हैं विरह तो है लगन तो है लेकिन अभी वो पकने में बाकी है तो साहब ने कच्ची लकड़ी का उदाहरण दिया विरा की होती लाकड़ी विरा है लेकिन कैसा है वो कच्चा है वो पका नहीं जैसे लकड़ी पकी नहीं है तो माताएं कच्ची लकड़ी से यदि चूल्हे जलाती है तो वो लकड़ी जलती नहीं उसमें धुआं निकलता समझे कि नहीं लकड़ी तो वही है लेकिन वो अभी लकड़ी जलेगी भी नहीं और सब धुआं ही धुआं हो जाएगा लकड़ी वही मानी जाए, लेकिन लकड़ी अभी कच्ची है और जिस समय लकड़ी पूरी सूख गई है पक गई है तो साहेब कहते हैं वो जलेगी भी और धुआं भी जी विरह की वो दिला तुमको तुमको विरह तो है लगन तो है लेकिन लगन अभी कच्ची है और कच्ची लगन है इसलिए उससे धुआं पैदा होता है करते हैं दुख इसलिए तुम दुख दुख दुख तुम से से से पार नहीं जा पा रहे जब जर जाए जा जिस काल हमारी विराह पक्की हो जिस काल हमारी भक्ति पक्की हो हम इस दुख से पार चले ये पूरे भक्ति का विधान ये साहेब के बताए हुए मार्ग का विधान ये है मैं जानता हूँ कि इसमें प्रवेश करना एक कठिन है लेकिन प्रवेश करने के बाद बहुत ही सहज है और बहुत ही सरल है जिस पर सदगुरु की कृपा है उसके लिए गुरु का मार्ग बहुत सरल है बहुत सहज है ढूंढे बंदे मैं पास। इतना सर। तो ये गुरु के द्वारा बताए हुए मन कर्म वचन शुद्धता का यह मार्ग मन कर्म वचन जिसके सानिध्य में रहकर जिनके दर्शन को प्राप्त कर जिनके वचनों को सुनकर हमारा मन कर्म वचन में शुद्धि आती है पवित्रता आती है और वही सरल मार्ग उसी के लिए मार्ग सरल हो जाता है जिसका मन कर्म वचन में शुद्धि तो गुरु क्या है गुरु की कृपा से ही एक शिष्य का मन कर्म वचन शुद्ध रहता और उसी उसी की ताकत से उसका भवबंधन कट रहा था ये, ये पूरा विधान है साहेब के मार्ग का और इस विधान को आपके देश दुनिया के जिस के जिस कोने में मार्ग का विधान है वो यही विधान है इस विधान से चलकर इसलिए कहते हैं भक्ति राजी हो के और गुरु को दोष मत दीजिए भक्ति राजी होकर करो और गुरु को दोष मत दो कि उस मार्ग पर चल सकने का भाव पवित्र भाव रखना थोड़ा संकल्प रखना तो मार्ग सरल है सदगुरु की कृपा उस शिष्य पर हमेशा रहती है गुरु शिष्य साझ कर मान यही विधि फंड झूठ है और युक्ति नहीं है। गुरु मुकबाणी गुजरी शिष्य के लिए क्या है गुरु के मुख से निकली हुई वाणी है और शिष्य उसको सत्य करके मानता है तो एक दिन आज जो मानता है वो आगे चलकर सत्य हो जाता है यही उसकी विशेषता है आज जो वो मान लेता है वो आगे चल के सत्य हो जाता है ये उसकी ताकत है अनुभव करना आप अपने जीवन में गुरुमुख मानी उजरे शिष्य सत्य मान और यही विधि मंदा छूट और युक्ति नहीं तुम कोई कोई भी वचन अपने जीवन में उसको अनुभव करना मैं जो कह रहा हूं उसको तुम आप अपने जीवन में अनुभव करना कि तुम्हारे गुरु का कोई वचन तुम उसको मानो तुम उसको अपनाओ तुम देखना तुम्हारे जीवन के मार्ग पर चलते चलते वो सत्य हो जाएगा वो तो सत्य होगा ही होगा उस दिन आपको पता चलेगा कि वर्षों पहले गुरु ने उपदेश दिया था वो मेरे जीवन के मार्ग में आज सके। एक गुरु यही और युक्ति, एक युक्ति का उपाय इस सदगुरु के मार्ग में साहेब ने दिया गुरुजनों ने दिया महापुरुषों ने दिया इसलिए हमारे इस मार्ग सदगुरु की भक्ति साहेब की भक्ति और साहेब के बताए हुए उपदेश का भी मार्ग है आप सब सौभाग्यशाली हैं जिनको किसी महापुरुष से ये उपदेश मिला ये सात्विक मार्ग मिला ये पवित्र मार्ग मिला और इस पवित्र यात्रा के क्रम में आप सब यहाँ आए सत्संग लाभ लिये सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद बोलो सदगुरु जय जय जय करो